सत्व विशुद्धं श्रेयते भवान स्थित शरीरण श्रेय उपाय हम बपु वेद क्रिया योग तपस्मा स्तवाहम ये ठीक तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये आप जो अपना विग्रह प्रकट करते हैं ये कैसा है सत्वम विशुद्धम ये विशुद्ध सत्वमय है ये जो तीन गुण है ना इनमें अकेला गुण कोई कभी नहीं रहता जितने भी प्रकृति के गुण हैं अगर कहीं सत्व गुण का विकास होगा तो वहां रजतम उसके द्वारा अभिभूत होकर सेवा में रहेंगे पर रहेंगे अवश्य ये प्रकृति के गुणों में वैसम्य होता है या अभाव नहीं होता यह नियम है त्रिगुणमयी जो प्रकृति है त्रिगुणमयी है एक गुणमयी नहीं है वो तो भगवान का जो स्वभाव है वो एक गुणमय है भगवान का जो स्वरूप है वो एक गुणमय है लेकिन जो प्राकृतिक गुण है जो प्रकृति है ये नित्य त्रिगुणमयी है प्रकृति नित्य त्रिगुणमयी है तो त्रिगुणमयी प्रकृति में एक गुण रहे और दो न रहे ये कभी होता नहीं जहां सत्व का विकास होता है या सत्व को बढ़ा हुआ होता है वहां रज और तम उसकी सेवा में रहते हैं वो अपने आप को दबाकर रखते हैं पर रहते अवश्य हैं वो जाते नहीं कहीं जा सकते नहीं क्योंकि उनके बिना वो नहीं रहता जो प्राकृतिक सत्व है वो रज तम के बिना रह नहीं सकता वो उनका नित्य विनाभाव संबंध है वो तो साथी है ही रहेंगे तो भगवान का जो तो ये मंगलमय श्री विग्रह है ये मंगलमय श्री विग्रह कैसा है कि ये परम दिव्य है क्यों परम दिव्य है कि सत्यम विशुद्धम ये जो विशुद्ध सत्व है जिसमें रजतम का कहीं सम्मिश्रण नहीं रजतम का लेष नहीं तो रजतम का लेख नहीं तो केवल ये प्राकृतिक सत्य बदना ये नहीं जहाँ विशुद्ध सत्व है जहाँ केवल सत्व है वही भगवत रूप है भगवान का जो ये सगुण प्राकृत्य है ये बिना सत्व के नहीं होता वो सत्व है उनका स्वरूप विशुद्ध सत्व ये इसीलिए उनके जो कर चरण आदि है उनके जो लीला गुण आदि है उनकी जो कर्म चेष्टा आदि हैं ये सब के सब सत्व शुद्ध होने के कारण से ये सब सबके सब भगवनमयी है क्योंकि वहां पर इसका इसका कहीं ले नहीं है भगवान ये पद्म पुराण में आया है शिव जी के और भगवान कृष्ण के संवाद में शिव जी ने पूछा कि महाराज आप निराकार कैसे हैं लोग तो आपको निराकार कहते हैं तुमने कहा कि हम निराकार तो हैं ही तुम्हारा जब निराकार कैसे आप दिख रहे हैं तो हमारे पांच भौतिक आकार है क्या सारे जीवों का त्रिगुणात्मक पांच भौतिक आकार होता है सूक्ष्म देह भी भौतिक है कारण देह भी भौतिक है लेकिन भगवत देह जो है जो भगवत श्री विग्रह मंगलमय विग्रह है मंगल में ये भौतिक नहीं स्वेच्छा मय से मृत कोपी ये पांच भौतिक नहीं चंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी ये जो भगवान का श्री मंगलमय विग्रह है ये विशुद्ध सत्वमय अर्थात भगवनमय है भगवान ये, ये हमारा जो देह है इसमें देह देही का भेद एक बात शरीर और आत्मा जो हमारा है ना ये दो है एक नहीं है शरीर जड़ है आत्मा चेतन है शरीर भगवान की प्रकृति अवश्य है पर वो परा परापरा भेद से जीव और शरीर में भेद है पर भगवान का शरीर और भगवान इनमें भेद नहीं है वो शरीर भी भगवान और भगवान ही शरीर तो वहां पर उस देह में कोई अलग आत्मा है ये बात नहीं उस देह में से आत्मा निकल जा सो बात नहीं उस देह में माता के गर्भ में देवकी के गर्भ में भगवान के देह का निर्माण हुआ और उसमें भगवान ने आत्मा रूप से प्रवेश किया ये नहीं तो आत्मा रूप से रहते हैं जिनमें सारे भूतों में रहते हैं समस्त प्राणियों में रहते हैं वो सर्वभूताश सारे भूतों में भगवान स्थित रहते हैं वो आत्मा रूप से रहते हैं उनके देह में और भगवान के देह में भगवान आत्मा रूप से रहते नहीं वहाँ देह देही का भेद नहीं एक बात वो पांच भौतिक नहीं दूसरी बात वो हानोपादान रहित है ये शुद्ध सत्व का लक्षण कहते हैं कि वो देह जो है वो कभी बना और बिगड़ा जन्म और मृत्यु उसका हुआ ये नहीं है ये बात गीता में संकेत क्या भगवान ने अजो विसन्न बे आत्मा और भूता नाम ईश्वरों की सन तीन बात बताई अजन्मा होते हुए ही और अविनाशी रहते हुए ही सारे जगत के समस्त अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर रहते हुए ही अपने स्वभाव से लीला के लिए भगवान प्रकट होते हैं ये वो श्लोक का शब्दार्थ है आत्मा प्रकृति प्रकृति माने स्वभाव ये प्रेम परवशता भगवान का स्वभाव ये उनकी प्रकृति ये प्रेम परवशता अवश्य भगवान लीला के लिए कृपा के लिए दशा स्वादन करने कराने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है तो प्राकट्य होता है देह नहीं बनता तो कहते हैं कि जो आपका विशुद्ध सत्पम विशुद्धम श्रेयते भगवान सतऊ शरीर नाम श्रेय उपायनम बपु ये सबको कल्याण प्रदान करने वाला परम कल्याण करने वाला संसार की स्थिति के लिए ये जो आपका विशुद्ध सत्वमय में देह है इसको आप प्रकट करते हैं ये देह जो है भगवान का देह याद रखने की बात है भला पांच भौतिक नहीं देह देही का भेद नहीं और जन्मने मरने वाला नहीं और ये आने जाने वाला नहीं है बैकुंठ से आया गोलोक से आया तो वहां अभाव हो गया ये बात नहीं एक ही साथ अनेक जगह है, भगवान प्रकट हो सकते हैं अनंत अनंत स्थानों में अनंत रूप में वो परिपूर्ण है ना परिपूर्ण की अपूर्णता कभी नहीं होती पूर्ण से पूर्ण मादाया पूर्ण मेंवावशेषते पूर्ण में से पूर्ण निकाल पूर्ण पर भी पूर्ण रह जाता है तो इसलिए जो भगवान है ये तो इसीलिए आराधना होती है ये उपासना जहां पर है उपासना ये बड़ी समझने की बात है उपासना के लिए उपासना की आवश्यकता होती है और असंग में ब्रह्म किसी का उपास नहीं हो सकता तो ये चाहे स्वाध्याय के द्वारा वेद के द्वारा चाहे क्रिया योग के द्वारा चाहे तत्व योग के द्वारा चाहे समाधि के द्वारा जिसकी आराधना की जाती है वो उपास देव विशुद्ध सत्व में ही है क्या उसको माने नहीं को क्या कहे नहीं वो शक्तियों के लिए हम कल लिख रहे थे भाव ये हुआ कि ये जितने भी सविशेष रूप हैं कोई कैसा हम तो राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते हम तो केवल कृष्ण करते हैं भ्रांत हैं झूठ बोलते हैं ये कृष्ण की सत्ता नहीं रह सत्य शक्ति के बिना ये बिल्कुल सिद्धांत तो है कि जहां पर कोई शक्ति नहीं है वहां शक्तिमान की सत्ता नहीं शक्ति से ही शक्तिमान बनता है तो जहां लीला विलास नहीं वहां श्री कृष्ण ही नहीं तो इसलिए जितने भी विशेष रूप हैं वे विशेष रूप तो भगवान के शक्ति को साथ लेकर के हैं ही वो विष्णु सत्व में हैं ही लेकिन जो सच्चिदानंदमय है वहां पर भी संबित संधिनी और आह्लादनी इन तीन शक्तियों की आवश्यकता है यद्यपि वो नित्य हैं स्वरूपभूत हैं कहीं उनसे वियुक्त होती नहीं व्युक्त होने पर न वो रहें न वो रहें तो ब्रह्म रहे नी शून्य हो जाए तो वहां पर भी शक्ति की उपनिषद में तो आया है में आत्मा के आठ गुण बताए हैं वृद्धारणक में तो ये जो भगवान के जो स्वरूपभूत गुण हैं ये शक्ति जो है ये विशुद्ध सत्वमय है तो इसीलिए कहते हैं कि आप ये, ये, ये ब्रह्मा जी के वाक्य देवताओं के शंकर जी साथ हैं वो कहते हैं कि आप संसार का श्रेय करने के लिए जगत का मंगल करने के लिए और आप सबको कल्याण प्रदान करने वाला अपना ये विशुद्ध सत्वमय चिदानंदमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं इसीलिए उस रूप के प्राकट्य होने के कारण से ही वैदिक लोग वेद के द्वारा कर्म कांडी लोग क्रिया योग के द्वारा योगी लोग अष्टांग योग के द्वारा तपस्वी तो लोग तप के द्वारा राजयोगी लोग समाधि के द्वारा ये आपकी आराधना करते हैं। अगर कोई आराधना का आश्रय न हो तो किसकी आराधना करेंगे ये आराधना ही प्रकट करती है इस बात को कि आप जो हैं विशुद्ध सत्वमय नित्य सत्य सनातन भगवान है तो ये भगवान हम आपकी इस प्रकार से उपासना करते हैं आप हमें अपना मंगलमय शरण प्रदान कीजिए ये शरणागति शरणागति चाहने के लिए भगवान में विश्वास होना चाहिए और भगवान के चरणों के प्रति मन में आदर बुद्धि होनी चाहिए भगवान के चरणों को माइक मान ले और मान ले कि ये तो हाथ पैर पे ये तो सारी चीज ये तो बनी बनाई ये जगत के हाथ पैर की चीज है यह अंग्रह पद है ऐसा नहीं कि इसमें कोई बनावटी बात ऊपर की कही जाती हो ब्रह्मा जी की कही हुई बात शंकर जी साथ हैं शंकर के समान कौन ज्ञानी होगा और वो भी अगर अज्ञानी है तो हमारा ज्ञान तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं तो ये स्वयं कहते हैं भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है मंगल विग्रह भगवान तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय है यही संसार से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है तो इस उपाय का जो आश्रय करते हैं तो वही सत्य पर भगवान को जानते हैं और जो इसका आश्रय न करके और का आश्रय करते हैं केवल भौतिक ही नहीं अन्य साधना आश्रय भी इसके अनुसार वो भी सारा असत्य का आश्रय होता है इसलिए विमुक्त मानिना पतन थी वे गये भगवान के चरणाश्रय वाले नहीं गिरते हरिओम एक लोग और हो जाए हर क्या एक बड़ी सुंदर बात अब कहते हैं यही इसका सिलसिला है भगवान के चरणाश्रय का विशुद्ध सत्व का सत्वम चेधातुरीदम निजम भवेद विज्ञान मज्ञान भिदाप्मा गुण प्रकाशर अनुमीय ते भगवान प्रकाशते यशे न कहते हैं प्रभो सत के विधाता तो आप ही हैं यदि आपका ये विशुद्ध सत्वमय दे है निज स्वरूप आपका ये न हो तो किसी को अप्रोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता इसीलिए ये विष्णुदूष्णिकार तो यहां पर कहते हैं श्लोक की व्याख्या में बड़ा सुंदर कि इस श्लोक के अनुसार अपरोक्ष ज्ञान भी वास्तव में सच्चा अप्रोक्ष ज्ञान सच्चा जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं भगवान का जो जैसा स्वरूप है केवल स्वरूप नहीं यावानी तत्वता उस उसवरूप का ज्ञान भगवान के विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह के चरण आश्रय के बिना होता नहीं इसीलिए जो ज्ञानी महापुरुष है नारद आदि संत कुमार आदि वे लोग विज्ञान घन होते हुए भी भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं और वो चमत्कार देखते हैं चमत्कार देखते हैं भगवान के श्री अंग में विभूषित जो तुलसी की माला उस माला से जो गंध निकली दिव्य गंध उस गंध ने सनकादी के मन को मोहित कर दिया हो, हो गया उनका मन क्या बात थी तो वो भगवचरणाश्रित भक्त थे ज्ञानी होते हुए भी तो अप्रोक्ष ज्ञान जिसको कहते हैं वास्तविक विज्ञान ये अधूरा ज्ञान नहीं गीतोक्त या वानश्चास में तत्वत तत्वता तत्वत ज्ञान भगवान का जिनको हो जाए पूरा समग्र वो ज्ञान बिना चरण आश्रय का नहीं होता ये तो बिल्कुल अधूरा रह गया ना, ये एक बहुत सोचने की बात है कि भगवान का श्री विग्रह नित्य मंगलमय सच्चिदानंदमय है इसकी जहां तक अनुभूति नहीं हुई वहां तक तो ये ज्ञान उन ज्ञानियों को हुआ क्या भगवान निर्विशेष हैं असंग हैं, चिन्ह मात्र हैं सत्ता मात्र हैं, जगत से रहित हैं सर्वातीत हैं ये ज्ञान तो हुआ ये भगवान का ज्ञान है परंतु ये चिन्मय भगवान चिन्मय देह से चिन्मयी लीला करते हैं और इनका चरनाश्रय चिन्मय है ये ज्ञान तो उनको हुआ नहीं इस विषय में वो अज्ञानी रहे खंडन करते रहे इस तरफ आया नहीं अतव पूर्ण ज्ञान से वंचित रहे पूर्ण परोक्ष नहीं हुआ उन्हें पूर्ण विज्ञान का उन्हें अज्ञान रहे तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि प्रभो ये विशुद्ध सत्यों में आपका स्वरूप न हो तो अज्ञान उस अज्ञान के द्वारा होने वाले भेद को नष्ट करने वाला जो अपरोक्ष है वो नहीं होता तो तो फिर ये जगत में जो दिखने वाले गुण हैं इन गुणों का फिर निरसन करने की आवश्यकता नहीं ये गुण भी सारे के सारे आत्म में हैं ये सत्य हैं पर इन गुणों की प्रकाशिक वृत्तियों से जो ज्ञान होता है वो अनुमानिक होता है वो स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है बुद्धि के द्वारा होने वाला भगवान का ज्ञान विचार पूर्वक विचार से हमने जान लिया कि एक तत्व है उसके सिवा कुछ है नहीं ये जो विचार जनित ज्ञान है ये स्वरूपक ज्ञान नहीं ये अनुमानिक ज्ञान है ये अनुमान वृत्तिजन्य है तो वो ज्ञान कब होता है जब कृपा करके आप जनाते हैं यमी वैसे विनुति तेन लभ्य उपनिषद कहता है सो जान दे जे दे जनाई तो भगवान के चरणों का आश्रय किए बिना विशुद्ध सत्व मैं अगर विग्रह तो चरणों का आश्रय कैसा है तो ये शंकराचार्य आदि को देखिए इन्होंने चरणों का आश्रय किया है इन्होंने जि जितने स्तवन किए हैं उन स्तवनों में बड़ी भारी इस बात की व्याख्या की है कि महाराज जो कुछ है सो यही है शक्ति की, की उपासना ललिता शहस्वनाम ललिताम्बा की उपासना सौंदर्य लहरी आनंद लहरी शंकराचार्य के जो हैं इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त रहे तो बिना भगवान का ज्ञान भक्त को छोड़ के नहीं रहता और भक्त के बिना असली ज्ञान नहीं होता इसलिए भक्ति की बड़ी आवश्यकता भगवान इसीलिए स्तवन में भगवान के चरणाश्रय का ही विशेष महत्व बताया है कि भगवान के चरणाश्रय के बिना ये चीज मिलती नहीं तो ये जो ये जो गुणों को प्रकाश करने वाली वृत्ति इससे जो भगवान का अनु होता है ये अनुमानिक ज्ञान बुद्धि भगवान को जान नहीं सकती ये भगवान स्वयं जना दें भगवान के संस्पर्श में क्या सुख है ये क्या बुद्धि जान सकती भगवान के प्रसाद में क्या स्वाद है ये क्या बुद्धि जान सकती है ये सारा ज्ञान अधूरा रह जाता है सारे ये एक सिद्धांत है जगत का ज्ञान आवश्यक नहीं और जगत का ज्ञान तपस्या से प्राप्त हो जाता है उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं जगत का ज्ञान जो है विश्वामित्र ने उसी चने की योजना की तो सृष्टि का ज्ञान उन्हें हो गया सृष्टि अच्छा नहीं लगे तपस्या तो के द्वारा पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान और ये प्रकृति का ज्ञान ये दो चीज है तो स्वरूप में जो भगवान का विशुद्ध मंगल में सत्वस्वरूप है इसका जब तक ज्ञान नहीं हो इसकी लीला का ज्ञान नहीं हो तब तक वो अपरोक्ष नहीं तो ये जो अपरोक्ष से रहित जो ज्ञान है वो ज्ञान उस अज्ञान का पूरा बाधक नहीं तो तत्वता है भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान ये बिना शुद्ध सत्वमय भगवान के शिविर होता नहीं ये अवतार व्यर्थ नहीं होते हैं भगवान जो आते हैं ये केवल असुर को मारने के लिए आ गए इतनी बात नहीं है ये तो गौण कारण है ये सब लोगों को आराधना में लगाना है उपासना में लगाना है भक्तों का मंगलमय मनोरथ पूर्ण करना है भक्तों में रस का आस्वादन करना है प्रेम रस का वितरण करना है प्रेम रस को प्राप्त करना है ये सारे जो मंगलमय भगवान के निज मनोरथ हैं उन मनोरथों के लिए भगवान निज में ही अपने आप भगवान प्रकट होते हैं जन्म नहीं लेते तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई आपका आ, आगे फिर बताया है ये ये जो निरूपण जो होता है शास्त्रों के द्वारा इसमें भी अनुमान ही होगा अनुमान करेगा महाभारत अनुमान कराएंगे दर्शन नहीं कराएंगे दर्शन के लिए तो भक्ता नहीं आशक्य ज्ञातुं ज्ञानुम दृषुम तत्व केवल ज्ञान नहीं दृष्टुम भी वहां द्रष्टुम कार्य केवल मन से देखना नहीं है वो तो ज्ञान तुम में आ गया जुम का अर्थ क्या है आंख से देखना और उसमें घुल मिल जाना लीला में प्रवेश कर जाना और जान लेना भी तो केवल जान लेना ये तत्व का ज्ञान नहीं हुआ जान लेने का अर्थ है उनके हाथ को भी जानना पैर को भी जानना आंख को भी जानना स्पर्श को भी जानना लीला को भी जानना गुण को भी जानना रूप को भी जानना ये सब जो भगवान के मंगलमय सच, सच्चिदानंदमय है बहुत नहीं इनको जब तक नहीं जानता तब तक अपराध नहीं होता और इनको जानने के लिए शुद्ध में देह की आवश्यकता होती है मंगल विग्रह की तो आपका मंगल विग्रह के रूप से प्रकट होना इसीलिए है कि आराधकों के लिए वो तो पासकों के लिए सब पासकों के लिए निभिन्न रूप से आप आराधना का आधार दे देते हैं इसलिए आप प्रकट होते हैं हरिओं है। तो